श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 123 22 अक्टूबर अट्ठारह सौ सत्वगुण से ईश्वर लाभ इंद्रिय संयम के उपाय तमोगुण का स्वभाव अहंकार है अहंकार अज्ञान यह सब तमोगुण से होता है पुराणों में है रावण में रजोगुण था कुंभकर्ण में तमोगुण और विभीषण में सतोगुण इसीलिए विभीषण श्री रामचंद्र जी को पा सके थे तमोगुण का एक और लक्षण है क्रोध क्रोध में उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रहता हनुमान ने लंका जला दी परंतु यह ज्ञान नहीं था कि इससे सीता जी की कुटी भी जल जाएगी तमोगुण का एक लक्षण और है काम पथरिया घट्टे के गिरीश चंद्र घोष ने कहा था काम क्रोध आदि रिपू जबकि नहीं हटने के तो इनका मोड़ फेर दो ईश्वर की कामना करो सच्चिदानंद के साथ रमण करो क्रोध अगर न जाता हो तो भक्ति का तम धारण करो क्या मैंने उनका नाम लिया और मेरा उद्धार ना होगा मुझे फिर पाप कैसा बंधन कैसा ईश्वर की प्राप्ति के लिए लोभ करो ईश्वर के रूप पर मुक्त हो जाओ अगर अहंकार करना है तो इस तरह का अहंकार करो मैं ईश्वर का दास हूँ मैं ईश्वर का पुत्र हूँ इस तरह छहो रिपुओं का मोड़ फेर दिया जाता है डॉक्टर इंद्रियों का संयम करना बड़ा कठिन है घोड़े की आंख के दोनों बगल आड़ लगाई जाती है किसी किसी घोड़े की आंखें बिल्कुल बंद कर दी जाती है श्री रामकृष्ण अगर एक बार भी उनकी कृपा हो जाए एक बार भी अगर ईश्वर के दर्शन मिल जाए आत्म का साक्षात्कार हो जाए तो फिर कोई भय नहीं रह जाता छह रिपू फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते नारद और प्रहलाद जैसे नित्य सिद्ध महापुरुषों को उस तरह दोनों ओर से आँखों में आड़ लगाने की आवश्यकता नहीं थी जो लड़का स्वयं ही बाप का हाथ पकड़कर खेत की मेड़ पर से चला चल रहा है वह संभव है असावधानी के कारण पिता का हाथ छोड़कर गड्ढे में गिर पड़े परंतु पिता जिस लड़के का हाथ पकड़ता है वह कभी गड्ढे में नहीं गिरता डॉक्टर परंतु बच्चे का हाथ बाप पकड़े या अच्छा नहीं मालूम होता श्री कृष्ण बात ऐसी नहीं है महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है ईश्वर के पास वे सदा ही बालक हैं उनमें अहंकार नहीं है उनकी सब शक्ति ईश्वर की शक्ति है पिता की शक्ति है अपनी स्वयं की शक्ति कुछ भी नहीं यही उनका दृढ़ विश्वास है डॉक्टर घोड़े के दोनों ओर आँखों में आड़ लगाए बिना क्या घोड़ा कभी बढ़ना चाहता है रिपुओं को वशीभूत किए बिना क्या ईश्वर कभी मिल सकते हैं श्री रामकृष्ण तुम जो कुछ कहते हो उसे विचार मार्ग से कहते हैं ज्ञान योग उस रास्ते से भी ईश्वर मिलते हैं ज्ञानी कहते हैं पहले चित्त की शुद्धि आवश्यक है पहले साधना चाहिए तब ज्ञान होता है भक्ति मार्ग से भी वे मिलते हैं यदि ईश्वर के पाद पद्मों में एक बार भक्ति हो यदि उनका नाम लेने में जी लगे तो फिर प्रयत्न करके इंद्रियों का संयम नहीं करना पड़ता रिपू आप ही आप वशीभूत हो जाते हैं यदि किसी को पुत्र का शोक हो तो क्या उस दिन वह किसी से लड़ाई कर सकता है या न्योते में खाने के लिए जा सकता है वह क्या लोगों के सामने अहंकार कर सकता है या सुख संभोग कर सकता है कीड़े अगर एक बार उजाला देख ले तो क्या फिर वे कभी अंधेरे में रह सकते हैं